पहला प्रश्न जगह झूठ है और जीवन दुख ही दुख है ऐसी पर खड़ा होने वाला जीवन क्या और भी ज्यादा दुखी उदास और विपन्न न हो जाए? क्या पूर्व के देशों में यही चीज सामूहिक तल पर नहीं घटित हुई जीवन दुख है यह कोई दार्शनिक धारणा नहीं ऐसा बुद्ध पुरुष सोचते नहीं है कि जीवन दुख है ऐसी उनकी मान्यता नहीं है कि जीवन दुख है जीवन को दुख सिद्ध करने में उनका कोई आग्रह नहीं है जीवन ऐसा है ये जीवन का तथ्य है इसे तुम लाख झुटलाओ झुटला ना पाओगे इसे तुम लाख दबाओ दबाना पाओगे ये उभर उभर के प्रकट होगा और जब उभरेगा तब बहुत दुखी कर जाएगा क्योंकि तुम तो मान के जीते हो कि जीवन सुख है फिर उभरता है दुख सुख की धारणा जब जब टूटेगी तभी तभी, तभी तभी तुम दुखी हो जाओगे तुम्हारे जीवन की विपन्नता जीवन के दुख स्वभाव के कारण नहीं है तुम्हारे जीवन की विपन्नता जीवन को सुख मानना और फिर सुख न पाने के कारण है तुमने कांटे को फूल समझा, फूल समझ के छाती से लगाया तुमने बड़ी आशाएं की बड़े सपने संजोए और फिर कांटा चुभा तुम्हारे सपने टूटे तुम्हारी आशाएं टूटी तो विपन्नता पैदा होती अगर तुमने कांटे को कांटा समझा तो पहली तो तुम छाती से न लगाओगे तुम चुभने के खतरे के बाहर हो गए और तुमने कांटे को कांटा चुभा और अगर वो कांटे को कांटा समझा और अगर वो चुभ भी गया तो भी तुम विपन्न न हो जाओगे तुम समझोगे चुण कि कांटा तो कांटा है चुभेगा ही सावधानी से चलना चाहिए होशियारी से चलना चाहिए बोझ से चलना चाहिए रोने का क्या है अगर कांटा चुभ जाए तो इसमें छाती पीटने को क्या है लेकिन तुम मानते हो फूल निकलता है कांटा फिर तुम बहुत छाती पीटते हो फिर तुम जार, -जार रोते हो तुम्हारी विपन्नता तुम्हारी मान्यता की असफलता के कारण पैदा होती अगर बुद्ध पुरुषों की बात तुम्हें ख्याल में आ जाए तो तुम्हारी विपन्नता तो समाप्त हो गई जो जैसा है उसको वैसा ही जान लिया अपेक्षा ना रही तो अपेक्षा के टूटने का उपाय भी ना रहा और जब अपेक्षा टूटती नहीं फिर कैसी विपन्नता दूर मरुस्थल में तुम भटके हो क्या से रहे हो और दिखाई पड़ा मरुधान। अगर है मरुधान, तब तो ठीक पहुंच के तुम सुखी हो जाओगे मरुधान अगर नहीं है तो ये जो दौड़ धाप करोगे इसमें और क्या से हो जाओगे और मिलों चलने के बाद जब पाओगे कि मरुधान नहीं है तो मूर्छित होकर न गिर पड़ोगे तो क्या करोगे फिर जो श्रम इस झूठे मरुधान को खोजने में लगाया वही श्रम सच्चे मरुधान को खोजने में लग सकता था तो पहली बात जीवन दुख है यह कोई धारणा नहीं है ऐसा जीवन का तथ्य है ऐसा जीवन है बुद्ध कहते हैं जैसा जीवन है उसे वैसा जान लो जानते ही दो बातें घटेंगी एक तब जीवन से तुम्हारी कोई अपेक्षा न रह जाएगी कभी कितना ही दुख होगा फिर तो भी तुम जानोगे होना ही था एक स्वीकार होगा एक सहज स्वीकार होगा उस सहज स्वीकार में विपन्नता खड़ी नहीं होती हो नहीं सकती अगर पत्थर पत्थर है तो क्या विपन्नता है मिट्टी मिट्टी है तो क्या विपन्नता है लेकिन मिट्टी को तुम तिजोड़ी में संभाल के रखे रहे और एक दिन खोला और पाया मिट्टी है और अब तक सोचते थे सोना है तो विपन्नता है विपन्नता का अर्थ है जैसा सोचा था वैसा न पाया कुछ का कुछ हो गया जहां प्रेम सोचा था वहां घृणा पाई जहां मित्रता सोची थी वहां शत्रुता मिली जहां धन सोचा था वहां धोखा था तो पहली तो बात तुम धोखे से मुक्त हो गए अगर तुमने जीवन को दुख की तरह देख लिया जैसा कि जीवन है जो धोखे से मुक्त हो गया उसके जीवन में बड़ी शांति आ जाती है दूसरी बात जो श्रम जीवन के धोखे में तुम लगाते वो श्रम तुम्हारे पास बच रहा अगर जीवन दुख है तो बाहर जाने की तो कोई अर्थवत्ता नहीं अब जीवन ऊर्जा का क्या करोगे जो तुम्हारे पास जीवन ऊर्जा है अब भीतर जा सकती है बाहर तो दुख है अगर यह सिद्ध हो जाए तुम्हारे सामने की बाहर दुख है तो अब जाओगे कहा अब दुल्लियां जाने से तो कुछ सार ना रहा अब धन के पीछे पागल होने में तो कोई प्रयोजन ना रहा अब किसी मृद मरीचिका के पीछे दौड़ने का तो कोई कारण ना रहा ये जीवन ऊर्जा तुम्हारी मुक्त हो गई सारी आकांक्षाओं से सारी व्यर्थ की दौड़ों से मुक्त हो गई जीवन ऊर्जा भीतर जाने लगेगी क्योंकि तो ऊर्जा का एक नियम है कि ऊर्जा जाएगी तो ही ऊर्जा का नियम है कि ऊर्जा गप्यात्मक है अगर बाहर न जाएगी तो भीतर जाएगी ऊर्जा चलेगी ऊर्जा में गति है ऊर्जा बहेगी जीवन दुख है ऐसा जानते ही बाहर जाने के सब द्वार तत्ण बंद हो गए अब इस ऊर्जा का क्या होगा ये भीतर की तरफ मुड़ेगी ये अंतस्थल की तरफ चलेगी ये अपने ही केंद्र की तलाश में लग जाएगी बाहर तो कुछ पाने को नहीं है भीतर खोजो इस क्रांति का नाम ही धर्म है इस रूपांतरण की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है जिसको बुद्ध ने कहा परावृत्ति जब ऊर्जा खड़ी रह जाती है बाहर जाने को जगह ना रही तुम द्वार पर खड़े हो बाहर जाने को तैयार खड़े थे बाहर जाने में कोई अर्थ ना रहा आप क्या करोगे लौट के अपने घर में विश्राम ना करोगे मुल्ला ने सुन अपने द्वार पर खड़ा था हाथ में छड़ी लिए अपनी टोपी ठीक कर रहा था इतने में एक मित्र आ गए मित्र ने पूछा कि मुल्ला कहां जा रहे हो मुल्ला ने मित्र को देखकर कहा कि कहीं नहीं जा रहा हूं आ रहा हूं बाहर से आ रहा हूं तो मित्र को ये बात जची नहीं क्योंकि तो बाहर से वो खुद आ रहा था मुल्ला को उसने आते नहीं देखा और ठीक जूता उतारते छड़ी संभालते या जूता पहनते कुछ पक्का नहीं हो सका उसने कहा मैं समझा नहीं तो मुल्ला ने कहा तुम्हें समझा देता हूँ मेरे हो अपने हो समझाने में कुछ बात नहीं ये मेरी तरकीब है जैसे कोई आदमी दरवाजे पर दस्तक देता है मैं जल्दी से जूता पहनने की टोपी लगाने की छड़ी उठाने की कोशिश करने लगता हूँ मित्र ने पूछा इसका क्या सार? उसने कहा इसका सार ये है कि अगर देखा कि ऐसा आदमी है जिसको भीतर बिठाना ठीक नहीं व्यर्थ फिर खाएगा तो मैं कहता हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ और अगर ऐसा आदमी है अपना है प्यारा है बैठ के मजा आएगा रस आएगा तो मैं कहता हूँ लौट के आ रहा हूँ ऐसा बीच में स्वागत करता हूँ दोनों तरफ खुली रहती है दोनों तरफ द्वार खोले जैसा आदमी हुआ वैसा या तो जाता या आता जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा बाहर न जाएगी तो घर तो आओगे ही गंगा गंगा सागर में न गिरेगी तो गंगोत्री में गिर जाएगी ये दूसरी बात ख्याल न लेना जीवन दुख है ऐसा कहने का इस पर बार बार जोर देने का बुद्ध का क्या प्रयोजन होगा तुम्हें दुखी करना प्रयोजन नहीं तुम्हें दुख से मुक्त करना प्रयोजन इसलिए बुद्ध ने आर सत्य कहे पहला आरिसत्य जीवन दुख है दूसरा आरिसत्य जीवन से जीवन के दुख से मुक्त होने का उपाय है लेकिन पहले यह तो समझ में आ जाए कि जीवन दुख है तो फिर छुटकारे का उपाय खोजना शुरू हो जाए फिर बुद्ध ने कहा कि जीवन से छूटने, जीवन के दुख से छूटने की संभावना है देखो मेरी तरफ मेरे महासुख को मैं छूट गया तो ऐसा नहीं कि ये कोई कल्पना ही है कि जीवन के दुख से छूट जाएंगे कौन कब छूटा छूटने की संभावना है और एक ऐसी दशा है जहां दुख नहीं रह जाता जहां दुख निरोध हो जाता है जीवन दुख है इतने पर बुद्ध की उपदेशना समाप्त नहीं हो जाती शुरू होती है ये तो पहला कदम हुआ कि जीवन दुख है ये तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम पूछोगे ही स्वभाव तक पूछोगे इस दुख से छूटा जा सकता है या कि ये हमारी नियति है दुख भोगना ही पड़ेगा बुद्ध कहते हैं छूटा जा सकता है आशा खुली लेकिन ये नई ढंग की आशा है ये बाहर दौड़ने वाली आशा नहीं है ये भीतर ठहरने वाली आशा है एक नया सूत्र हुआ एक नई किरण उतरी अब यह किरण किसी धन की चमक नहीं है और किसी दूसरे में लगाव नहीं है यह किरण अब अपने ही केंद्र की चमक है बुद्ध कहते हैं संभावना है दुख के पार जाने की ऐसी दशा है दुख निर्वाण दुख मुक्ति की दुख निरोध की निर्वाण की दशा है तो तुम पूछोगे जीवन दुख है और एक ऐसी दशा है जहां जीवन का दुख नहीं रह जाता फिर मार्ग क्या है तो बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक आठ प्रक्रियाएं तो जिनसे आदमी धीरे धीरे कर मुक्त हो जाता है दुख से तो बुद्ध तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते तुम्हें दुख से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए दुख की इतनी चर्चा करते हैं। तुम उल्टा कर रहे हो तुम देखते ही नहीं जीवन में आंख डाल के तुम डरे हो कि कहीं दुख दिखाई न पड़ जाए तो तुम आंखें बचा रहे हो तुम यहां वहां देखते हो सीधा नहीं देखते जीवन में तुम आंख में आंख डाल के नहीं देखते इधर उधर कहीं दिख ना जाए जानते तो तुम भी हो कि जीवन में दुख है बार बार अनुभव तो तुम्हें भी हुआ है कि जीवन में दुख है कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीने लगता है ये तुम्हारी आंखें बताती है कि तुम्हे अंदाज है तुम्हे अनुभव है होने नहीं चाहिए कितनी बार तो तुमने जाना कि ये फूल है और फिर कांटा पाया आखिर बिना सीखे कैसे रह जाओगे सीख तो गए हो तुम भी फिर भी झुटला रहे हो अपनी सीख को बुद्ध इस बात को साफ कर देना चाहते हैं कि जीवन दुख है ये इतना स्पष्ट हो जाए कि इसमें रक्ति मात्र भी संदेह ना रहे समझे रहा तो तुम खोज जारी रखोगे बाहर ही दौड़ते रहोगे सोचोगे कि शायद कहीं से कुछ रास्ता मिल जाएगा तो बुद्ध इसको अटूट रूप से सिद्ध कर देना चाहते हैं कि जीवन दुखी है और कुछ बुद्ध को सिद्ध करने के लिए बहुत श्रम करने की जरूरत नहीं जीवन ऐसा है सिर्फ पर्गा उठा के दिखा दो तो तुम देख लोगे जीवन की नग्नता दुखी है जैसे हर आदमी को अगर तुम उघाड़ कर देखो तो अस्थि बंजर पाओगे सब सौंदर्य तिरोहित हो जाता है ऐसे ही जीवन को उघाल कर देखोगे तो दुख का अस्थि बंजर पाओगे चमड़ी के ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है सौंदर्य बुद्ध तो जीवन के साथ वही कर रहे हैं जो एक्सरे करती तुम्हारी हड्डी हड्डी तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसे उघाल के दिखा देती पूछा है जगत झूठ और जीवन दुख ही दुख है क्या इससे यह खतरा नहीं कि जीवन और उदास और दुखी और विपन्न हो जाए नहीं ये खतरा बिल्कुल नहीं क्योंकि जीवन दुखी है ही ये खतरा जरा भी नहीं है यह खतरा तो तब हो सकता था जब जीवन में सुख होता लेकिन जीवन में सुख है ही नहीं तुम खतरे के बाहर हो तुम लाख उपाय करो तो तुम जीवन को और ज्यादा दुखी नहीं बना सकते जीवन दुख की पराकाष्ठा है उसमें तुम सुधार नहीं कर सकते न बिगाड़ कर सकते हो और पूछा है कि क्या पूरब के देशों में यही चीज सामूहिक स्तर पर घटित नहीं हुई बुद्धों ने जो कहा वो समझा नहीं जा सका तो जो घटित हुआ उसकी जिम्मेवारी बुद्धों पर नहीं है लोग कुछ का कुछ समझते हैं। लोग वही नहीं समझते जो कहा जाता है जैसे मैंने सुना मुला नस् बस में खड़ा है और बिना टिकट यात्रा कर रहा है अंततः पकड़ा गया चैकन ने उससे पूछा कि महान भाव कपड़े लगते तो बड़े सज्जन जैसे पहने हुए हैं और बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं आपको जरा भी दिखाई नहीं पड़ता कि सामने ही तख्ती लगी है कि बिनो टिकट बस में बैठना जुर्म है मुल्ला ने कहा ठीक इसलिए तो खड़ा हूं बैठे ही नहीं इसी तख्ती के कारण तो खड़ा हूं बैठना जुर्म है ना लोग ऐसा समझते हैं अपने हिसाब से समझते हैं बुद्ध क्या कहते हैं उसे लोगों ने वैसा नहीं समझा जैसा बुद्ध ने कहा है एक प्रोफेसर ने अपने एक विद्यार्थी को सहानुभूति से कहा अरे दर्शन शास्त्र में फेल हो गए तो मेरी लिखी किताब पढ़ी थी या नहीं उदास छात्र ने कहा कि नहीं सर मैं आपकी किताब पढ़ने से नहीं बीमार हो जाने से फेल हुआ तुम कैसे लोगे किसी बात को किस अर्थ में लोगे तुम पर निर्भर है बुद्ध ने जब कहा कि जीवन दुख है तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम दुख मान लो उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुम दुख की चादर ओढ़कर बैठ जाओ उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि तुम उदास होकर थके माने निराश होकर आत्मघाती हो जाओ उन्होंने तो यही कहा है कि अगर तुम्हें जीवन दुख है ऐसा दिखाई पड़ने लगे तो तुम्हारे जीवन में सूरज की किरण आ जाएगी तुम्हारे जीवन में पुल, फुलक और आनंद आ जाए और बुद्ध बार बार कहते हैं ओहो देखो मेरा महासुख बुद्ध तो चाहते हैं कि तुम भी बुद्ध जैसे उत्सव को उपलब्ध हो जाओ तुम्हारे जीवन में भी वैसे ही फूल खिले बुद्ध ने अगर जीवन को दुख कहा है तो इसीलिए ताकि तुम उस दिशा में चल सको जहां दुख नहीं सुख है लेकिन लोगों ने गलत समझा लोग समझे कि जब जीवन दुख है तो फिर ठीक है क्या करना लोग सुस्त हो गए काहल हो गए आलसी हो गए बैठ गए चलने से क्या सार उठने से क्या सार कुछ करने से क्या सार ये जीवन तो दुख है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि वो उनकी अंतर शुरू हो गई बैठ के सुस्त दशा में सोचते तो बाहर की ही रहे अभी कल ही तो हम पढ़ते थे कि बुद्ध के भिक्षु बैठ के बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं संसार में सबसे बड़ी सुख की चीज क्या है भिक्षु है संसार का त्याग कर दिए और सोच रहे हैं कि संसार में सबसे बड़े सुख की चीज क्या है कोई कहता राज सुख कोई कहता काम सुख कोई कहता भोजन सुख और इस तरह की चर्चाएं हो रही बुद्ध तो बड़े चौके हैं वो खड़े होकर पीछे सुने हैं उन्होंने कहा भिक्षु ये तुम क्या कह रहे हो मैं तो भरोसे नहीं कर सकता भिक्षु होकर भी तुम्हें राज्य में, में पद में काम में सुख दिखाई पड़ता है तो तुम भिक्षु कैसे हो गए और अब भिक्षु होकर भी तुम इसी में सोच विचार कर रहे हो तो ये जो काहल बैठे हुए लोग हैं सुस्त लोग हैं पूरब के तुम ये मत सोचना कि अंतर गामी हो गए बैठे बैठे सोच तो यही रहे कि कहीं से छप्पड़ फट जाए क्योंकि हमने इस की कहावतें बना रखी हैं कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है मगर देता क्या है अभी आशा वही धन की है एक मित्र ने मुझसे पूछा है प्रश्न है उनका प्रश्न पूछा है कि सब नियति से होता है या पुरुषार्थ से होता है सन्यासी है यहां तक भी बात ठीक थी इसके आगे उन्होंने कहा कि कभी कभी धन बिना कुछ किए आ जाता है और कभी कभी धन बहुत मेहनत करने से भी नहीं आता लेकिन नजर धन पे अटकी पुरुषार्थ और नियत इत्यादि तो सब बात ठीक है असली बात तो धन है कभी कभी धन बिना कुछ किए आ जाता है और कभी कभी बहुत करने से भी नहीं आता लेकिन नजर धन पर तो लगी सारे जीवन दौड़ धन की तरफ से संय होकर भी सोच यही रहे कि पक्का पता चल जाए कि धन कैसे आता है कुछ करने से आता है कि अपने आप आ जाता है तो लोग बैठे वो सोच रहे हैं जब खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है तो क्या करना है बैठे है। जब देगा तो छप्पड़ फाड़ कर दे देगा ऐसी कहानियां गढ़ रखी उन्होंने कि राह चलते धन मिल जाता है जिसके भाग्य में है उसको राह चलते मिल जाता है जिसके भाग्य में नहीं है वो कितने उपाय करे कुछ भी नहीं मिलता तो लोगों ने अंतर यात्रा तो शुरू नहीं की बहरी यात्रा यथार्थता तो बंद कर दी लेकिन मानसिक रूप से जारी रखी ये दुर्भाग्य हो गया बैठे सोचते यही है सुना है एक आदमी राह चलते एक सज्जन का हाथ पकड़ लिया सामने फेरिस्त कर दी कहा कि देखिए एक मंदिर बनवा रहा हूँ एक लाख रुपए की जरूरत है फला आदमी ने हजार दिए फला ने पांच हजार दिए लिस्ट पर नाम भी लिखे हुए गांव के खास खास लोगों के उन सज्जन ने छुटकारे के लिए कहा कि भाई मंदिर से क्या होगा अस्पताल बनवाओ स्कूल बनवाओ उसको कुछ सार है मंदिर तो वैसे ही बहुत है मंदिर की क्या कमी है लेकिन वो आदमी नाराज हो गया उसने कहा मंदिर से सब होगा क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इतने लोग बीमार ही इसलिए पड़ रहे हैं कि लोग भगवान की प्रार्थना भूल गए अगर लोग प्रार्थना करें तो बीमारी क्यों पड़े अस्पताल की जरूरत क्या है और असली ज्ञान तो प्रार्थना से पैदा होता है इसलिए असली बात तो मंदिर है मंदिर के बिना भगवान की पूजा कहाँ होगी राह पर भीड़ इकट्ठी होने लगी सज्जन भागना चाहते हैं तो उन्होंने कहा भाई फिर तुम अगर ऐसे ही है जिद्दी कर लिये हो मंदिर बनाने की तो किन्हीं पकड़ो जो दस हजार पांच हजार दे सके मैं तो कुछ इतना दे नहीं सकता मेरे दिए से क्या होगा तो जल्दी से वो जो दान की याचना कर रहा है पांच रूपये पोतर आया उसने कहा अच्छा पांच रुपए तो दो पिंड छोड़ाने के लिए उन्होंने एक रूपया निकाल के जेपो उसे दिया उस आदमी ने गौर सौ रूपया देखा और कहा कि महाशय आप मेरा नहीं भगवान का भी अपमान कर रहे मगर भगवान का भी सम्मान और अपमान होता है रुपये से नजर रुपये पर ही बंधी पांच रुपये दें तो भगवान का सम्मान हो गया और एक रुपया दें तो भगवान का अपमान हो गया तुम्हारा सम्मान अपमान भी रुपयों से होता है तुम्हारे भगवान का सम्मान अपमान भी रुपयों से होता है लेकिन सब चीज को तोलने का तराजू रुपया मालूम होता है इसे थोड़ा समझो मनुष्य पूरब में जरूर सुस्त हो गया काहिल हो गया लेकिन बस सुस्त और काहिल हो गया धार्मिक नहीं हुआ जो लोग तुमसे कहते हैं कि पूरब के देश धार्मिक सरासर झूठ कहते मेरे अनुभव में निरंतर यह बात आती है कि पश्चिम से जो लोग आते हैं उनकी पकड़ धन पर कम है उनकी पकड़ संसार पर कम है पूरब के लोगों की पकड़ संसार ज़्यादा है, धन पे ज्यादा है कुछ करते नहीं उस पकड़ को पूरा करने के लिए कुछ करते नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन योजनाएं मन में वही है पश्चिम के लोग कुछ करते हैं यह अच्छा है कम से कम कुछ करते तो हैं, जिस बात की पकड़ है उसको पूरा करने के लिए कुछ करते पूरब के लोगों की पकड़ वही है मन में वही रोग है वही रस है वही मवाद बह रही मन के भीतर वही गांव लेकिन बैठे है करते कुछ नहीं और इस बैठे होने को समझते हैं कि धार्मिक हो गए माला हाथ में है राम राम जपते हैं और बगल में छुरी छुरी पे ध्यान रखना माला पे बहुत ध्यान मत देना वो तो यंत्र हाथ में घूम रही असली बात अगर भगवान की लोग ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो भी धनी मांगने के लिए कर रहे हैं कि प्रभु हम अप, हम पर कृपा कब होगी लुच्चे लफंगे आगे बढ़े जा रहे हैं हम पर तो कृपा कब होगी हर कोई सफल हुआ जा रहा है हम पर तो कृपा कब होगी लेकिन अगर तुम पूछो कि कृपा के भीतर छिपाए क्या हो मांगते क्या हो तो तुम तत्म पाओगे धन है पद है प्रतिष्ठा है पश्चिम में लोग जो वासना करते हैं उसके लिए श्रम करते हैं पूरब में वासना करते हैं और श्रम नहीं करते इतना ही फर्क हुआ है लेकिन वासना की दौड़ जारी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने वासना को कृत्य में उतारते हो या नहीं वासना आ गई कि ऊर्जा बहिर्गामी हो गई निर्वासना होने से ऊर्जा अंतर्गामी होती तो पूरा समझा नहीं बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसकी ना समझी उसकी गलत व्याख्या लोगों को काहिल सुस्त आलसी कर गई अगर बुद्धों की बात हमने समझी होती तो जीवन में त्वरा होती चमक होती धार होती प्रज्ञा होती बुद्धि होती तुम्हारे जीवन में एक ज्योति होती एक तेजो महता होती बुद्ध तुम्हें फीका करने को नहीं आते बुद्ध तुम्हें प्रज्वलित करने को आते तुम्हारे दिए को बुझाने नहीं आते तुम्हारे दिए को जलाने आते तुम्हारे जीवन को धार देने आते तुम्हारे जीवन में ऐसी धार आ जाए ऐसे आनंद की चमक आ जाए जिस आनंद की तुम तलाश कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में तलाश कर रहे हो जीवन अर्थात बाहर आनंद को खोजने की दिशा गलत है जीवन अर्थात भीतर ठीक दिशा है एक जीवन बाहर है एक जीवन भीतर है बाहर के जीवन को बुद्ध दुख कहते हैं भीतर के जीवन को सुख कहते हैं इसलिए कहते हैं ओहो देखो हमारा महासुख हम वैरियों के बीच अवैरी होकर बिहारते देखो हमारा सुख हम कामियों के बीच अकामी होकर बिहारते देखो हमारा सुख हम आकांक्षियों के बीच निराकांक्षी होकर बिहारते लेकिन देखो सुख सुसुखम व हमारे सुख को पहचानो। तुम्हारे दुख को दिखाने का प्रयोजन इतना ही है कि तुम्हारी ऊर्जा सुख की दिशा में गतिमान हो जाए दूसरा प्रश्न उस दिन आपने कहा कि भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के पास गए और उन्हें धन काम और पद को छोड़कर बुद्धत्व प्राप्त करने और धर्म श्रवण करने का बोध दिया बुद्ध जीवन छोड़ने को कहते हैं और आप जीवन को उत्सव बनाकर जीने को कहते हैं इससे हमें दुविधा पैदा होती इस पर कुछ प्रकाश डालने क्यों कंपा करें मन तो दुविधा पैदा करता ही है दुविधा की बात जरा भी नहीं है सीधी सीधी बात है बुद्ध भी यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं मैं भी वही कह रहा हूं जो बुद्ध कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं बाहर के जीवन में दुख है इसे छोड़ो ताकि तुम भीतर के अमृतमई, आनंदमई, सुख को पा सको मैं कह रहा हूं भीतर के आनंदमई, अमृतमई को पालो ताकि बाहर का जो है छूट जाए बस कहने का भेद है बुद्ध कहते हैं आधा गिलास खाली है और मैं कहता हूं आधा गिलास भरा है दुविधा की कोई बात नहीं है मेरा जोर भरे पर है बुद्ध का जोर खाली पर और भरे पर जोर देने का कारण है क्योंकि तो तुम खाली की भाषा को ना समझ पाओगे तुम खाली से एकदम घबरा जाते हो तुम डर जाते हो खाली तुम भाग खड़े होते हो मैं तुम्हें भरे की बात कह रहा हूं भागने का कोई कारण नहीं मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जीवन दुख है मैं कहता हूं जीवन महासुख है आओ भीतर मगर मैं कह वही रहा जो बुद्ध कहते हैं बुद्ध कहते हैं वहां दुख है यहां आओ मैं कहता हूं यहां सुख है यहां आओ बाहर की बात मैंने छोड़ दी है यहां तुम आने लोगे तो बाहर का दुख अपने आप जाएगा। इसलिए संसार छोड़ने पर मेरा जोर नहीं सन्यास लेने पर जोर है बुद्ध का संसार छोड़ने पर जोर है मगर बात वही है ये एक ही सूत्र को पकड़ने के दो ढंग है दुनिया बहुत बदल गई बुद्ध के समय से पच्चीसो साल में गंगा का बहुत पानी बह गया है पच्चीस साल पहले जो भाषा सार्थक मालूम होती थी अब सार्थक नहीं मालूम होती तुम्हें जो भाषा समझ में आ सकेगी वही मैं बोल रहा हूं तो मैं कहता हूं परमात्मा उत्सव है बुद्ध कहते हैं दुख निरोध मैं कहता हूं आनंद उपलब्धि मैं कहता हूं परमात्मा नृत्य है बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। मैं कहता हूं अंतर जीवन कमल का फूल है बुद्ध कहते हैं ये बहेर जीवन कांटे ही कांटे तुम फर्क समझ लेना एक पहलू को बुद्ध कह रहे हैं दूसरे पहलू को मैं कह रहा हूं मगर ये एक ही सिक्के के दो पहलू दुविधा तो मन पैदा कर देता है मन तो दुविधा पैदा करना ही चाहता है मन तो यही कहता दुविधा हो जाए तो झंझट मिटे झंझट हो गई तो झंझट मिठी झंझट मिटी यानी अब कुछ करने को नहीं रहा जब दुविधा ही खड़ी हो गई तो अच्छे रह गए दुविधा हाल होगी जब देखेंगे तो मन तो दुविधा में बड़ा रस लेता वो कहता आप क्या करें बुद्ध की माने के माने? मैं तुम कहता हूं, तुम किसी की भी मान लो दोनों की मान ली एक की मान लो दोनों की मान ली या तो तुम बुद्ध की मान के चल पड़ो अगर तुम्हें सुनने की भाषा जमती हो कुछ लोग हैं जिन्हें जमती है अगर तुम्हें जमती हो सुनने की भाषा तो बुद्ध की भाषा को सुन लो और मान के चल पड़ो अगर तुम्हें सुनने से भय लगता हो तो मैं पूर्ण की भाषा बोल रहा हूं तो तुम पूर्ण की भाषा मान लो दुविधा में मत अटके रहो क्योंकि दुविधा में जो अटका वो बहुत खो देता है वो द्वार पे ही खड़ा रह जाता ना भीतर जाता ना बाहर जाता वो अटक गया दुविधा में दो ही गए माया मिली न तीसरा प्रश्न क्या प्रेम के बिना समर्पण हो सकता है ऐसा लगता है बहुत बार तुम सोचते भी नहीं कि क्या पूछ रहे हो प्रेम और समर्पण का एक ही अर्थ होता है प्रेम के बिना कैसा समर्पण और अगर समर्पण ना हो तो कैसा प्रेम प्रेम के बिना तो समर्पण हो ही नहीं सकता प्रेम के बिना जो समर्पण होता है वो समर्पण नहीं है जबरदस्ती जैसे किसी आदमी ने तुम्हारी छाती पे छुरी रख दी और कहा करो समर्पण और तुम्हें करना पड़ा उसने कहा चलो करो समर्पण घड़ी तुम्हारा बटुआ समर्पण करो अब छुरी के घबराहट हाँ में तुमने समर्पण कर दिया ये समर्पण तो नहीं तो मजबूरी है इससे तो तुम बदला लोगे मौका मिल जाएगा तो तुम इसे छोड़ोगे नहीं यह समर्पण नहीं है ये तो हिंसा हुई समर्पण का अर्थ है स्वेच्छा से अपनी मर्जी से तुम पर कोई दबाव ना था कोई जोर ना था कोई कह नहीं रहा था कोई तुम्हें किसी तरह से मजबूर नहीं कर रहा था तुम्हारा प्रेम था प्रेम में तुम झुके तो समर्पण प्रेम में ही समर्पण हो सकता है और जहां प्रेम है अगर समर्पण ना हो तो समझ लेना प्रेम नहीं आमतौर से लोग ये कोशिश करते कि प्रेम के नाम पर समर्पण करवाते तुम्हें मुझसे प्रेम है करो समर्पण अगर प्रेम है तो समर्पण होगा ही करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाप कहता है कि मैं तुम्हारा बात हूं तुम बेटे हो मुझे प्रेम करते हो तो करो समर्पण पति कहता पत्नी से कि सुनो तुम तो मुझे प्रेम करती हो तो करो समर्पण प्रेम है तो समर्पण हो ही गया करवाने की कोई जरूरत नहीं जो समर्पण करवाना पड़े वो समर्पण ही नहीं जो हो जाए जो सहज हो जाए अगर सहज न हो तो तुम एक झूठी मुद्रा में उलझ गए एक नकली मुद्रा में उलझ गए हम खोज रहे हैं उसे जो आस पास है ये जिंदगी उम्र ले गया जुड़ता नहीं किसी से भी ये मन उदास है जितने भी उजले ख्वाब थे वे रात बन गए फिर भी न जाने कौन सी सुबह की आस है पूजा के वक्त देवता पत्थर बना रहा वैसा तो जर्रे जर्रे में उसका निवास कहते तो यही है कि जर्र जर्रे में उसका निवास है, लेकिन पूजा के समय जर्रे जर्रे की तो छोड़ो सामने रखा पत्थर वो जो देवता है वो पत्थर ही बना रहता है पूजा के वक्त देवता पत्थर बना रहा वैसे तो जर्रजर्रे में उसका निवास है, बना ही रहेगा क्योंकि ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है कि जर्र में उसका निवास ये तो प्रेम की आंखों का अनुभव है ये तो प्रेम से देखोगे तो जगह जगह दिखाई पड़ जाएगा फिर पत्थर की मूर्ति में भी दिखाई पड़ जाएगा मूर्ति की भी जरूरत नहीं राह के किनारे पड़ी चट्टान में भी दिखाई पड़ जाएगा अगर प्रेम है तो उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं प्रेम है तो बस परमात्मा है प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं है परमात्मा के लिए कोई और प्रमाण नहीं होता बस प्रेम की आंख और जब तक ये प्रेम की आंख न मिल जाए तब तक, तक तुम भटकते रहोगे उसको खोजते हुए जो बिल्कुल पास पास जो सब तरफ से तुम्हें घेरा हुआ है हम खोज रहे हैं उसे जो आस पास है ये जिंदगी अपने लिए घर की तलाश है दूर चांदाड़ों पर थोड़ी भगवान बसा है तुम्हारा पड़ोसी है जब जीसस ने कहा अपने पड़ोसी को प्रेम करो तो वो यही कह रहे थे कि जो पास है उसे प्रेम करो तो उस पास में ही तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा और जहां परमात्मा मिल गया वहीं अपना घर मिल गया बिना प्रेम के तो कुछ और ही हो रहा है जो भी मिला वो एक टुकड़ा उम्र ले गया जुड़ता नहीं किसी से भी ये मन उदास है बिना प्रेम के तो लाख जोड़ो जुड़ेगा कैसे प्रेम जोड़ता है और तो कुछ जोड़ता नहीं और सब चीजें तोड़ती है तो कुछ जिंदगी तुम्हारी पत्नी ले गई कुछ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पति ले गए कुछ बच्चे ले जाएंगे कुछ माँ बाप ले गए जो मिला वो एक टुकड़ा उम्र ले गए आखिर में तुम पाओगे लुटे खड़े हो मौत आ गई जो कुछ बाकी बचा खुचा वो मौत ले जाएगी जोता नहीं किसी से भी ये मन उदास है ये जुड़ेगा भी नहीं क्योंकि जोड़ की जो कीनिया है वही तुम्हारे पास नहीं प्रेम तुम्हारे पास नहीं जितने भी उजले ख्वाब थे वे रात बन गए फिर भी न जाने कौन सी सुबह की आस कितने संबंध टूट चुके कितने प्रेम तथा कथित प्रेम गिर चुके फिर भी तुम न मालूम कि सुबह की आस लगाए बैठे हो हर सपना व्यर्थ सिद्ध हो गया फिर भी न मालूम सपनों में टटोल रहे टटोल रहे टटोल रहे जागो सत्य के लिए एक ही पात्र का चाहिए वह प्रेम की पात्रता अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम आ जाए और आ जाए कहना ठीक नहीं भरा है वहां सिर्फ तुम बहाने की कला सीख जाओ तुम उसे रोक बैठो तुम बड़े कंजूस हो कृपण हो जब भी प्रेम देने का मौका आता है तुम एकदम रोक लेते हो उसे बहने नहीं देते बड़े सोच सोच के फूंक-फूंक के कदम रखते हो प्रेम के मामले में बांटो दोनों हाथ उलीचिए जो मिले उसे बांट दो और ये तो फिक्र मत करो कि वो लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा प्रेम लौटता ही हजार गुना हो लौटता है इसकी भी फिक्र मत करो कि इस आदमी को दिया तो यही लौट आए कहीं से लौटाएगा हजार गुना होकर लौट आएगा तुम फिक्र मत करो प्रेम लौटता ही है हां अगर न लौटे तो सिर्फ एक प्रमाण होगा कि तुमने दिया ही ना होगा अगर न लौटे तो फिर से सोचना तुमने दिया था या सिर्फ धोखा किया था देने का दिखावा किया था या दिया था अगर दिया था तो लौटता ही है ये इस जगत का नियम है जो तुम देते हो वही लौट आता है घृणा तो घृणा प्रेम तो प्रेम अपमान तो अपमान सम्मान तो सम्मान तुम्हें वही मिल जाता है हजार गुना होकर जो तुम देते हो यह जगत प्रतिध्वनि करता है हजार हजार रूपों में अगर तुम गीत गुनगुनाते हो तो गीत लौट आता है अगर तुम गाली हो तो गालियां लौटाती जो लौटे समझ लेना कि वही तुमने दिया था जो बोगे वही काटोगे भी। तीसरा प्रश्न बुद्ध पुरुषों के साथ पुराण कथाएं क्यों जुड़ जाती हैं कृपा करके समझाई महत्वपूर्ण है सभी बुद्ध पुरुषों के साथ पुराण कथाएं जुड़ जाती कारण है पहली बात बुद्ध पुरुषों के जीवन से अगर हम कथाओं को अलग कर ले तो बचता क्या है कोरा खाका बचता है बुद्ध कब पैदा हुए किस तारीख को पैदा हुए किस घर में पैदा हुए लेकिन इसको जानने से क्या होगा पहली तारीख को पैदा हुए कि दूसरी तारीख को पैदा हुए कि तीसरी तारीख को पैदा हुए इससे क्या अंतर पड़ता है कभी पैदा हुए इससे क्या अंतर पड़ता है कब मरे इससे क्या अंतर पड़ता है बुद्ध पुरुषों का मूल्य तो कुछ ऐसी चीज से है जो न कभी पैदा हुई और न कभी मरी जो पैदा हुआ और मरा वो तो देह थी वो तो रूप था उसके संबंध में हिसाब लिखने से कुछ भी सार नहीं वो तो गौण है आसार है उस आसार पर ध्यान देता है इतिहास पुराण पकड़ता है सार को पुराण ये फिक्र नहीं करता बुद्ध कब कर पैदा हुए पुराण ये फिक्र करता है कि बुद्धत्व क्या है पुराण अखबार नहीं है घटनाओं की चिंता नहीं करता घटनाओं के पीछे अंदर छिपी आभा को पकड़ता है दोनों में बड़ा फर्क है दोनों पकड़ने के बिल्कुल अलग ढंग है बुद्धत्व क्या है ये एक बात है और गौतम बुद्ध कौन है यह बिल्कुल दूसरी बात है गौतम बुद्ध इतिहास के अंग हो जाएंगे लेकिन इतिहास में तुम क्या पाओगे छोटी सी टिप्पणी कि गौतम बुद्ध नाम का बेटा शुन नाम के राजा के घर पैदा हुआ मां का नाम ये था इतनी उम्र में घर छोड़ के चला गया फिर इतनी उम्र में लोग कहते हैं कि ज्ञानी हो गया फिर इतनी उम्र में प्रचार करने लगा लोगों को समझाने लगा फिर 80 साल की उम्र में मर गया ये ऊपरी ढांचा है ये असली बात नहीं है ये तो बहुत रेखा जैसा हुआ इसमें मांस मज्जा बिल्कुल नहीं है मास मज्जा तो बड़ी और बात है। उस रात जब बुद्ध ने अपना महल छोड़ा तो बुद्ध के भीतर क्या हुआ महल छोड़ा ये बाहर की घटना है ये इतिहास में आ जाएगी लेकिन महल छोड़ते वक्त गुप्त की चेतना में कैसे तूफान उठे कोई इतिहास उन्हें अंकित नहीं कर सकता कैसा आंदोलन उठा उठा होगा आंदोलन सुंदरतम पत्नी को छोड़कर जाते थे अभी अभी पैदा हुए बेटे को छोड़कर जाते थे कैसा तूफान उठा छोड़कर जब गए आखिरी बार मन हुआ कि जाके एक दफा और देख ले कम से कम बेटे को देख ले सिर्फ दोबारा तो देखने मिले ना मिले बेटा माँ के आंचल में छिपा हुआ सो रहा था करबट लिए यशोधरा सोई बुद्ध को मन हुआ कि आंचल उठा के बेटे का मुंह देख ले फिर सोच के रुक गए कि अगर आंचल उठाया कहीं यशोधरा जग गई तो फिर मैं जा सकूंगा या ना जा सकूंगा कहीं यशोधरा रोने लगी चीखने चिल्लाने लगी तो मैं जा सकूंगा या ना जा सकूंगा तो बिना आहट किए चुपचाप लौट गए द्वार से अब ये बात घटी कि नहीं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है मगर ये बात घटनी चाहिए इस फर्क को समझना इतिहास कहेगा कि हम तो इसे तब लिखेंगे जब ये घटी हो पुराण कहेगा ये घटी या नहीं घटी ये बात तो बिल्कुल अर्थहीन है लेकिन ये घटनी चाहिए फर्क समझ रहे हो घटनी चाहिए जिस स्त्री को प्रेम किया जिस स्त्री से बच्चा पैदा हुआ तुम्हारा बेटा पैदा हुआ उसके द्वार तक न जाओगे बुद्ध गए कि नहीं ये बात जरा भी महत्वपूर्ण नहीं मगर जाना चाहिए मनुष्य का स्वभाव है कि जाएगा ये मनुष्य के स्वभाव का लक्षण है कि जाएगा बेटे को तो देख लें फिर दुविधा खड़ी हुई होगी हुई या नहीं ख्याल रखना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है बुद्ध चुपचाप भाग गए हों गए ही ना हो वहां नहीं लेकिन मुझे भी लगता है पुराण महत्वपूर्ण है बुद्ध को ले गया पुराण वह ये सभी मनुष्य के भीतर घटेगा तुम थोड़ा सोचो एक रात आधी रात तुम घर छोड़कर जाने लगे अपनी पत्नी को एक बार ना देख लेना चाहोगे जिसे इतना चाह जैसे सारी चाहत दी अपने बेटे पर एक दफा हाथ न फेर लेना चाहोगे ये बिल्कुल स्वाभाविक है ये मनोवैज्ञानिक है ऐतिहासिक है या नहीं इससे कुछ अर्थ नहीं तो जिसने ये बात लिखी वो मनुष्य के मन को समझ के लिख रहा है हो सकता है बुद्ध जिद्दी किस्म के आदमी रहे हो और चले गए हो लेकिन बात जचेगी नहीं अगर ऐसा लिखा जाए कि बुद्ध चुपचाप उठे और चल दिए लौट के भी न देखा तो यह बात मानवीय नहीं है अमानवीय हो जाती आदमी तो लौट लौट के देखेगा पछताएगा सोचेगा हजार बार लौट लौट आएगा जाके भी लौट लौट आएगा फिर कथा कहती चलो ये भी बात समझ में आ जाती है कि शायद हुई भी हो ऐतिहासिक भी हो सकती है जब बुद्ध अपने रथ पर सवार होकर चलने लगे तो उनके घोड़े की तापे इतनी जोर से पड़ती हैं कि सारा नगर जग जाएगा राजा का घोड़ा राजा की घोड़े राजा का रक्त घोड़े की उस टापेम घोड़े थे उसका समय उनकी टापे इतनी जोर से कि सारा गांव जाग जाएगा अर्चिन हो जाएगी पुराण कहता है देवताओं को लगा कि कहीं लोग जाग गए तो बुद्ध का ये जो महान है रुक जाएगा देवताओं को लगा देवता प्रतीक है शुभ का जैसे शैतान प्रतीक है अशुभ का कोई देवता कहीं है ऐसा नहीं है लेकिन देवता प्रतीक है शुभ का इस अस्तित्व को भी शुभ को बचाने की आकांक्षा होती है होनी चाहिए ऐसा पुराण कहता है तो देवताओं को लगा कि घोड़ों की ताप से तो बुद्ध का जाना ना रुक जाए बुद्ध का जाना रुका तो अनंत अनंत काल में कभी कोई बुद्ध होता है वो महाघटना रुक जाएगी अगर बुद्ध बुद्ध ना हुए तो करोड़ों लोग जो उनके पीछे चल के बुद्धत्व की यात्रा करते वो वंचित रह जाएंगे तो अस्तित्व में जो शुभ का तत्व है उसने तत्व इंतजाम किया उसने बड़े बड़े कमल के फूल बिछा दिए घोड़ों के पैर कमल के फूलों पर पड़ने लगे उनकी चोट गांव में किसी को सुनाई ना पड़ी अब ये हुआ ऐसा तो नहीं कहा जा सकता मगर ऐसा होना चाहिए ये हमारी आकांक्षा है पुराण मनुष्य की उदात्त आकांक्षा है पुराण ये कह रहा है ये अस्तित्व हमारे प्रति उपेक्षापूर्ण नहीं हो सकता जब तुम शुभ करोगे तो अनंत शक्तियां तुम्हारा साथ देंगी इस बात को प्रतीक में रख जब तुम बुरा करोगे तब तुम अकेले जब तुम भला करोगे तो सारा अस्तित्व तुम्हारा साथ देगा होना भी ऐसा ही चाहिए होना भी ऐसा ही चाहिए नहीं तो फिर अस्तित्व तो का अर्थ हुआ कि वो तथस्थ है उसे हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं हम चोरी करें हत्या करें या हम पुण्य करें दान करें हम प्रेम करें कि घृणा करें हम धन जुटाएं कि ध्यान में उतरें अस्तित्व को कोई प्रयोजन नहीं ये दुनिया बड़ी फीकी हो जाएगी इसका अर्थ हुआ कुछ लेना देना नहीं अस्तित्व को हम कुछ भी करते रहे फिर हमारे करने का मूल्य क्या है फिर हमने धन इकट्ठा किया कि ध्यान इकट्ठा किया अगर दोनों में अस्तित्व कोई भेद भी नहीं करता तो फिर यहां साधु असाधु बराबर कुरान कहता नहीं अस्तित्व फिक्र करता जब तुम बुरा करते हो तब तुम अकेले तब तुम्हें अस्तित्व सांस नहीं देता बुरे के तुम अकेले जुम्मेवार हो तो बुरा करते वक्त ख्याल रखना और जब तुम शुभ करते हो तो सारा अस्तित्व तो साथ देता है अस्तित्व तो चाहता है कि शुभ हो इस महत्वाकांक्षा को इस अधिक्सा को प्रकट किया कथा में कथा में तो प्रतीक होते कहानी में तो प्रतीक होते हैं प्रतीकों में बात छिपी होती देवताओं ने कमल के फूल बेछा लिए घोड़ों की ताप किसी को सुनाई नहीं पड़ी देवताओं ने ऐसी नींद फैला दी गांव में कि सारी राजधानी गहर निद्रा में खो गई जो द्वार था गांव का उसके खुलने की आवाज कोसों तक सुनाई पड़ती थी पुराने राजकोटों के द्वार जब द्वार खोला गया तो सारा गांव जैसे क्लोरोफार्म दे दिया गया अब ऐसा हुआ हो ये सवाल नहीं ये पूछने मत के ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये पूछा कि तुमने गलत प्रश्न पूछा मगर ऐसा होना चाहिए बुद्ध के महाअभिनिष्क्रमण की रात्रि जीवन के शुभ तत्व ने सब तरह से सांस दिया पुराण का अर्थ होता है जो दिखाई पड़ता है वही नहीं जो अनदिखा है उसको उगाड़ना है जो दिखाई पड़ता है वो तो इतिहास पकड़ लेगा जो नहीं दिखाई पड़ता उसे पुराण पकड़ता है पश्चिम में पुराण जैसी कोई बात नहीं है इसलिए पश्चिम का इतिहास दरिद्र है पश्चिम के इतिहास में काव्य नहीं जब इतिहास में काव्य जुड़ जाता है तो पुराण पैदा होता है पूरब ने इतिहास नहीं लिखा पुराण लिखा पश्चिम ने इतिहास लिखा इसलिए जब पश्चिम का कोई विचारक आता है तो वो वर्ष की बातें पूछता है वो कहता है कि बुद्ध इस तारीख में हुए कि नहीं हुए इस पर वर्षों मेहनत करते हैं लोग कि किस तारीख को पैदा हुए हम इसकी चिंता ही नहीं करते हम कहते हैं कोई भी तारीख काम दे दे जब देखो बुद्ध के जीवन में ये उल्लेख है कि बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि में पैदा हुए फिर पूर्णिमा की रात्रि में ही संबोधी को उपलब्ध हुए सिर्फ पूर्णिमा की रात्रि में ही मरे ये बात पुराण की लगती इतिहास की नहीं लगती ऐसा हो भी सकता है संयोग बसात कोई आदमी पूर्णिमा को पैदा हो पूर्णिमा को ज्ञान को उपलब्ध हो पूर्णिमा को ही मरे लेकिन यह बात जरा पौराणिक मालूम पड़ती है, ऐतिहासिक कम वही दिन पैदा होना वही दिन ज्ञान को पाना वही दिन मर जाना इतना संयोग बैठना जरा मुश्किल होगा ये शायद इतिहास की बात नहीं भी हो लेकिन यह बात मूल्यवान है पूर्णिमा तो प्रतीक है पूर्णता का उस पूर्णता के प्रतीक को पकड़ के पुराण कहता है बुद्ध पूरे पैदा हुए पूर्णिमा की रात पैदा हुए शीतल पैदा हुए पूरी छवि से पैदा हुए पूरे सौंदर्य से पैदा हुए अपूर्व अमृत को लेकर पैदा हुए फिर पूर्णिमा की रात्रि उनके भीतर छिपा हुई अमृत बाहा प्रकट हुआ स्फुटित हुआ यह कमल खिला फिर पूर्णिमा की रात को ही बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए क्योंकि ज्ञान भी पूर्णिमा की रात्रि है फिर बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि ही विदा हुए क्योंकि मृत्यु भी बुद्ध की पूर्ण होगी जन्म भी पूर्ण होगा बुद्ध के जीवन में सभी पूर्ण है इस बात को कहने के लिए कि बुद्ध के जीवन में सभी पूर्ण है हमने ये प्रतीक चुन लिया ये पूर्णिमा की रात्रि प्रतीक लोग अलग अलग चुनते हैं लेकिन प्रतीक मूल्यवान ना होकर प्रतीकों में जो हम अर्थ डालते हैं वो मूल्यवान है इसलिए बुद्ध पुरुषों के पास पुराण खड़ा होता पुराण कथाएं निर्मित होती उन्हीं पुराण कथाओं के अर्थ को पकड़ लेकर तुम बुद्धत्व को समझोगे कि क्या अर्थ है दुनिया में दो तरह के नासमझ हैं। एक हैं जो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि पुराण कथाएं सच ऐतिहासिक अर्थों में सच हैं। ये पागल है इनकी वजह से व्यर्थ की झंझट खड़ी होती है ये कविताओं को सत्य सिद्ध करने में लग जाते जिसे किसी ने कहा किसान को देख कर मुझे अपनी प्रेसी की याद आ गई और चांद ऐसे लगा जैसे मेरे प्यारी का मुखड़ा हो अब तुम इससे झगड़ा करने लग सकते हो कि चांद और प्यारी का मुखड़े में कोई संबंध नहीं है कहा चांद कहा प्यारी का मुखड़ा तुम्हें कुछ होश है कितना बड़ा चांद और कितना सा मुखड़ा छोटा सा अभी प्यारी के ऊपर इतना बड़ा चांद रख दो तो मरी जाएगी और चांद तुम्हें पता है अभी तो वैज्ञानिक पत्थर कंकड़ भी ले आए वहां वहां कुछ सौंदर्य नहीं है कंकड़ पत्थर मिट्टी खाई खड्ड यही है प्यारी का मुखड़ा हो कहा चांद कहा खाई खड्डों से तुम प्यारी के मुखड़े की बात कर रहे हो होश में हो अगर कोई ऐसी जिद करे तो मुश्किल में डाल देगा तुम सिद्ध न कर पाओगे तुम कहोगे क्षमा करो कविता लिखी गलती हो होगी मगर तुम समझे नहीं क्योंकि कविता जिसने लिखी थी वो ये कह भी नहीं रहा था जो तुम कह रहे हो वो तो इतना ही कह रहा था कि कुछ सामने कुछ तालमेल चांद को देखकर किसी सौंदर्य का भीतर आगमन चांद को देखकर भीतर किसी लहर का जन्म लेना वो लहर ठीक वैसी है जैसे मेरी प्रेसी के चेहरे को देखकर मेरे भीतर लेकी उन दोनों सौंदर्यों में कुछ समता है कुछ तालमेल है एक ही वेवल इतना ही कह रहा वो ये नहीं कह रहा कि चांद और मेरी प्रेसिया का मुखड़ा एक सी चीज वो कोई गणित के हिसाब से नहीं बोल रहा वो इतना ही कह रहा है कि चांद को देख के भी मेरे भीतर कुछ वैसी ही कसमसाहट हो जाती जैसा मेरी प्यारी के चेहरे को देख के हो जाती चांद के साथ भी मैं वैसे ही लवलीन हो जाता हूं जैसा मैं अपनी प्यारी के चेहरे को देख के लवलीन हो जाता इतना ही कह रहा है वो एक सामने की बात कर रहा है और सामने बड़ा बारीक है और सामने चांद में प्यारी के चेहरे में नहीं सामने उसके हृदय में तो जिन्होंने लिखा कि बुद्ध पूर्णिमा को पैदा हुए बुद्ध पूर्णिमा को ज्ञान को उपलब्ध हुए बुद्ध ने पूर्णिमा को शरीर त्याग हो सकता है ये पूर्णिमा उनके भक्तों के हृदय में हो ये भक्तों ने अनुभव किया हो कि ऐसा होना ही चाहिए बुद्ध और किसी और दिन पैदा हो जाएं ये बात जचेगी नहीं अब जैसे दसमी को पैदा होगा जरा जचेगी नहीं जरा बेहूदा लगेगा ऐसा होना नहीं चाहिए कि बुद्ध और दशमी को पैदा हो गए कि ग्यारस को ज्ञान हो गए ये बात कुछ जचेगी नहीं जरा सोचो तुम दसवीं को बुद्ध का पैदा होना है जस्ताने पूर्णिमा को बात बिल्कुल ठीक पड़ती ऐसा होना चाहिए जिन्होंने बुद्ध को प्रेम किया है उनके हृदय में को तो बात ख्याल में आ जाएगी जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो कथाएं कहती हैं जिस वन में निरंजना के तीर पर बैठकर उनको ज्ञान हुआ अचानक बेमौसम फूल खिल गए अगर कोई विज्ञान इसका परीक्षण करने जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि कोई बेमौसम फूल खिलेंगे लेकिन खिलने चाहिए इतने लोगों के हृदय के फूल खिले इसको कैसे प्रकट करें करने के लिए, लिए। एक व्यवस्था खोज ली एक बनाया कि जब बुद्धों को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वृक्षों में वे मौसम फूल खिल गए अभी मौसम न था लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी हो तो कौन मौसम की और गैर मौसम की फिक्र करता है यह मौका आ गया कि फूल खिलने ही चाहिए सूखे वृक्ष पुनः हरे हो गए जिनमें वर्षों से अंकुर नहीं आए थे फिर अंकुर आ गए होना चाहिए ऐसा कितने हृदय अंकुरित हुए इसको कैसे कहोगे कितने लोग जन्मों से सूखे पड़े थे बुद्ध का अमृत कन उन पर पड़ा और वो हरे हो गए और उनके नए अंकुर आ गए और जीवन ने नई हरियाली देखी नए गीत गाए इस बात को प्रतीक की तरह स्वीकार करके तो फिर पुराण का साफ हो जाएगा तो एक तो इस तरह के पागल हैं जो सिद्ध करते हैं जो पुराण में लिखा है वो वैसे ही है वो भी पुराण की हत्या कर देते हैं और दूसरे ऐसे भी पागल हैं वो लिख कहते हैं कि जो भी पुराण में है वो सब असत्य है वो भी हत्या कर देते हैं ना तो सब सत्य है और ना सब असत्य है पुराण में बड़ा काव्यात्मक सत्य है काव्यात्मक सत्य का अर्थ होता है सत्य बड़े प्यारे और मीठे ढंग से कहा गया है जब हम किसी बात को प्यारे और मीठे ढंग से कहते हैं तो असत्य का उपयोग किया जाता है सत्य को इस ढंग से उपयोग किया गया है और असत्य को इस ढंग से उपयोग किया गया है कि दोनों में विरोध नहीं रहा पुराण का अर्थ है सत्य को कहने में असत्य का भी उपयोग कर लिया है ये बड़ी अद्भुत बात है होना ऐसा ही चाहिए असत्य भी सत्य की सीढ़ी बन जाए असत्य का भी उपयोग कर लिया उसको भी व्यर्थ नहीं जाने दिया काव्य का भी उपयोग कर लिया कथा का भी उपयोग कर लिया उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया कुछ छोड़ा नहीं जीवन में जो भी था सब को ठीक से जमा लिया उस महासंगीत के लिए तो बुद्ध पुरुषों के पास कथाएं पैदा होती अनूठी कथाएं पैदा होती उस आदमी को मैं ठीक ठीक समझदार आदमी कहता हूं जो न तो पुराण को अक्षर सा सत्य करने की सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करता है और न अक्षर सा झूठ सिद्ध करने की चेष्टा करता है जो पुराण को काव्य की तरह समझने की कोशिश करता है और तब बड़े अर्थ प्रकट होते हैं ऐसे अर्थ जो किसी और ढंग से न तो लिखे जा सकते थे न कहे जा सकते थे पुराण एक अनूठी शैली है जीवन के गहन सत्यों को प्रकट करने के लिए चौथा प्रश्न कुछ जन पहले कुछ सांसारिक मन वाले भोगी कच्चे भिक्षुओं की चर्चा पर आपने प्रकाश डाला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 जो जन्मने को है तुम तो मात्र गर्भ हो तुम्हारे गर्भ में जो छिपा है तुम तो मात्र बीज तुम्हारे दृक्ष को आशीर्वाद दे दो स्वभावतः दीक्षा के बाद भी तुम भूल चूक करोगे इसमें कुछ अलचन नहीं करोगे ही और तुम भूल चूक करोगे और बुद्धों का काम होगा कि वो तुम्हें सजग करते रहे चेताते रहे तब ये बुद्ध भिक्षु बैठ के बात कर रहे हैं धन की पद की राज्य की बुद्ध चौंकाने के लिए पहुंच गए अरे पागलों ये तुम क्या बात कर रहे हो तुम ये मत समझना कि बुद्ध चौके बुद्ध जानते हैं कि यही बात होगी और बात क्या होगी इस फर्क को समझ लेना जब बुद्ध कहते हैं अरे भिक्षु तुम और ऐसी बातें कर रहे हो तो तुम ये मत सोचना की बुद्ध चौंक गए बुद्ध तो जानेंगे कि यही बातें होंगी खाई खड्ड में पड़े लोग और क्या करेंगे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 निर्द्वंद अवस्था ऐसी है जैसे बैलगाड़ी चलती है तो उसके घूमते हुए चाक के बीच की कील कील नहीं घूमती चाक घूमता है और द्वंदात्मक अवस्था वैसी है जैसा घूमता हुआ चाक चाक घूमता है न घूमती हुई कील पर जो घूम रहा है वह संसार और जो नहीं घूम रहा है वही परमात्मा जो कील की तरह तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा केंद्र और जो चाक की तरह तुम्हारे भीतर घूम रहा है तुम्हारा मन वही संसार जो घूमता हुआ मन है वो दंडात्मक है वो विकासशील है वो हो रहा है रोज हो रहा है रोज जा रहा है चल रहा है चल रहा है, चल रहा है। और तुम्हारे भीतर कुछ है जो न हो रहा है न उसको होना है है शाश्वत है फिर उसका कोई विकास नहीं जैसा है वैसा ही सदा से है जो विकासमान है तुम्हारे भीतर मन वही है समय टाइम काल परिवर्तन और जो तुम्हारे भीतर विकास के पार बैठा है निर्द्वंद असंग सदा से शांत थिर पांथी मारे कभी हिला भी नहीं अकम्प <संताल> वो जो अकंप तत्व तुम्हारे भीतर बैठा है वह कालातीत समय के बाहर संसार से स्वयं की तरफ जाने का अर्थ इतना ही है चाक से किल की तरफ जाना घूमते को छोड़ना न घूमते को पकड़ना क्योंकि घूमते के साथ खूब पिसलिए चाक के साथ बंधे रहोगे तो पिसोगे चाक के साथ बंधा आदमी पिसेगा ही कष्ट पाएगा ही चाक तो घूमता रहेगा और आदमी भी उसके साथ फिरता रहेगा पुराने दिनों में सजा देते थे किसी को तो रथ के चाक से बांध देते थे मर जाता आदमी चाक के साथ घूमता घूमता ऐसी ही सजा हम भुगत रहे और किसी और ने हमें चाक से बांधा नहीं हम नहीं बांधा हम नहीं चुन लिया की कबीर का एक पद है कबीर ने एक औरत को चक्की पीसते देखा तो उनको ख्याल आया कि इस चक्की के दो पाठ और दो पाठों के बीच में जो भी पड़ जाता है वो पिस जाता दो पाटन के बीच में साबित बचानक हो तो उन्होंने ये पद लिखा जब उन्होंने ये पद कहा तो उनके बेटे कमाल ने कहा कमाल था ही कमाल उसने कहा आपने ठीक से नहीं देखा क्योंकि दोनों पाटन के बीच में एक कील है जिसने कील का सहारा ले लिया उसको कोई भी नहीं पीस सका आपने देखा लेकिन बहुत गौर से नहीं देखा ठीक है पाटों के बीच में जो पड़ गए वो पिस गए लेकिन उनकी भी तो कुछ कहो कुछ गेहूं के दाने तुमने अभी चक्की पीसी है तो तुम्हें पता होगा कुछ दाने बड़े होशियार होते सड़क के कील को पकड़ लेते सब पिस जाएगा जब तुम चक्की का पाट उठाओगे देखोगे कुछ दाने जिन्होंने कील का सहारा पकड़ लिया बच गए ये कील का सहारा पकड़ लेने वाले गेहूं ही बुद्ध पुरुष है और क्या संसार में तो सब द्वद्वात्मक है धूल उड़ाता बगिया से पथझार गया रितुपति फूल लौटाने वाला आएगा किसके लिए रुका है मेला दुनिया में किसके लिए उम्र भर तक जग रोया है विरह नहीं क्षण भर का जो सह सकता था सुबह चिता को फूक शाम घर सोया है किसी एक के लिए नहीं रुकती हलचल जाने कब से है ऐसी ही चहल पहल जाने वाला सुना कर घर द्वार गया धूम मचाता आने वाला आएगा ओटकते हैं जो गीत सुनाते हैं तपती है जो धरा वही बरखा पाती अग्नि परीक्षा देता वह कंचन बनता रोने वाली आंखें ही तो मुस्काती धूप छाएं संग संग रहते ज्वाला पानी अगर नहीं तो शाम सुबह के क्या मानी तन झुलसाता सूरज का अंगार गया पत छलका शशि का ग्वाला आएगा ऐसे द्वंद में दिन गया तो रात रात गई तो दिन सुख गया तो दुख दुख गया तो सुख ऐसे द्वंद में चलता है मन सफलता असफलता हानि लाभ मान अपमान ऐसे द्वंद्व में डोलता है मन मन की सारी गति द्वंदात्मक है और जहां भी द्वंद होगा वहां कलह होगी जहां भी दो होंगे वहां घर्षण होगा जहां घर्षण होगा वहां शांति नहीं शांति कैसे संभव है इसलिए मन कभी शांत नहीं होता जब तुम कभी कभी कहते हो कि मन शांत कैसे हो तो तुम गलत प्रश्न उठा रहे हो मन कभी शांत नहीं होता मन तो जब होता ही नहीं तभी शांति होती मन के अभाव में शांति होती मन कभी शांत नहीं होता जहां शांति है वहां मन नहीं और जहां मन है वहां शांति नहीं क्योंकि मन की तो प्रक्रिया ही दो की है हर चीज को तोड़ के संघर्ष में डाल देना मन का सूत्र है दुविधा दुई द्वैत तो द्वंद में तो बड़ा आंतरिक घर्षण कलेह पीड़ा विषात बना रहेगा वही तो वही तो बुद्ध कह रहे हैं जीवन वो जो द्वंद्व का दो का बाहर का एक निर्द्वंद जीवन है भीतर का एक का अद्वैत का उस एक के जीवन में जो चला गया एक जेन फकीर हुआ जब भी उससे कोई कुछ प्रश्न पूछता तो वो जवाब देने की बजाय एक उंगली ऊपर उठा के बता देता यही उसका उत्तर था कुल जमा इतना उत्तर जीवन भर उसने दिया लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो भी उत्तर दिया जा सकता उसने दे दिया मैं रोज बोलता हूं मगर उतनी ही बात करता रहा हूं वो वकील जो एक उंगली उठा के कह देता था एक वो कहता दो में रहे तो झंझट में एक में गए तो सब ठीक दो यानी समस्या एक यानी समाधि समाधान दो यानी संसार एक यानी निर्वाण मगर इतना भी वो कहता नहीं था बस एक उंगली जब वो मर रहा था तब उसके थे। मरते वक्त कुछ, कह दे। कहा तो कुछ कभी नहीं मरते वक्त मरते वक्त गुरुदेव अब तो कुछ कह दे वो मुस्कुराया और उसने एक उंगली ऊपर उठाई और मर गया बस एक उंगली उठी रही उसके नाम पर जापान में जो मंदिर बना है उसमें बस एक उंगली की मूर्ति बनी ऊपर उठी एक उंगली मरते वक्त भी उसने एक की तरफ इशारा किया तुम जीवन में भी दो मरने में भी दो जागने में भी दो सोने में भी दो वो एक ही था जीवन में भी एक जागते सोते उठते बैठते एक मरते में भी एक मरते क्षण में भी कोई द्वंद ना था इतना भी द्वंद ना था कि मरूं न मरू कुछ देर और रुक जाऊ कि ना रुक जाऊं ये अच्छा है कि बुरा जहाँ एक है वहां तो चुनाव ही नहीं जो है, है जैसा है ठीक है जाने वाले को सजल विदा आने वाले का स्वागत है परिवर्तन जीवन का क्रम है युग के पीछे पल का श्रम है सृष्टि कार का चक्र न रुकता गति में स्थिरता विभ्रम है जड़ चेतन की सजल नियति है चंचलता में कल्पित यति है वर्तमान गत पर आधारित भावी इनका ही अनुगत है सट ऋतुओं का पुनरावर्तन सूर्य चंद्र का नित्यावर्तन पल भर को भी कभी न रुकता प्रकृति नटी चंचल नर्तन कभी खिलेंगे कभी झरेंगे सुमन सदा श्रृंगार करेंगे नाश और निर्माण एक है बीच दृक्ष के अंतर्गत है वर्तमान गत पर आधारित भावी इनका ही अनुगत है यहाँ तो वसंत है पथछाड़ है फूल का खिलना है फूल का झड़ना है यहाँ हर चीज दो में है, जन्म है और मौत है जवानी है और बुढ़ापा है आज सब ठीक है और कल सब खराब हो गया आज सब खराब है और कल सब ठीक हो गया यहाँ तो चाक के आरे जैसे नीचे से ऊपर होते रहते ऐसा ही जीवन होता रहता यहाँ इस द्वंद में कुछ भी थिर नहीं है और थिर न होने के कारण बड़ी बेचैनी बनी रहती क्योंकि जो भी है उसका भरोसा नहीं आज है कल होगा कि नहीं होगा पद आज है कल होगा कि नहीं होगा धन आज है कल होगा कि नहीं होगा प्रीजन आज पास है कल होगा कि नहीं होगा यहाँ तो सब चीजें इतनी तीव्रता से बदल रही हैं कि भरोसा किया ही नहीं जा सकता यहाँ तो अंधे ही भरोसा कर सकते हैं कि जो है वो कल भी रहेगा आख वाले तो देखेंगे कि परिवर्तन ही परिवर्तन है फिर तो कुछ भी नहीं तो फिर हम उसकी तलाश करें जो परिवर्तन के पार है उसे खोजे है, जो शाश्वत है सनातन है उसकी खोज ही धर्म है कुछ लोग प्रेम के माध्यम से पाते हैं उस एक को क्योंकि प्रेम एक को उदघाटित कर देता क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है दो को एक बना लेना भक्त जब भगवान के साथ एक हो जाता है तब पकड़ ली की तब अब दो पात उसे नहीं पीस सकते या दूसरी प्रक्रिया है ध्यान छोड़ दिया मन बन गए साक्षी जब साक्षी बन जाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे मन शांत होता जाता शांत होता जाता एक दिन खो जाता है शून्य हो जाता जब मन शून्य हो जाता है और साक्षी बचता है तो फिर बचा एक भक्त भगवान के साथ अपने प्रेम को जोड़ के एक हो जाता है ध्यानी संसार के साथ अपने को तोड़ के एक रह जाता है मगर दोनों प्रक्रियाएं एक होने की प्रक्रियाएं हैं, बुद्ध का मार्ग ध्यान का मार्ग है साक्षी का मार्ग है, वैसा ही जैसा अष्टवक्र का सहजो दया मीरा उनका मार्ग भक्ति का मार्ग है। परमात्मा को अपने से जोड़ लेना ऐसा जोड़ लेना है कि जरा भी बीच में कुछ फासना न रह जाए यह पता ही ना चले कौन भक्त कौन भगवान उस घड़ी में दो खो गए या साक्षी का भाव निर्मित हो जाए उस घड़ी में भी दो खो गए किसी तरह दो खो जाए किसी भी तरह किसी भी व्यवस्था से तुम चाक की कील पर आ जाओ उस कील में शाश्वत शांति है शाश्वत सुख है उस कील पर पहुंच जाने में तुम अपने केंद्र पर ही नहीं पहुंचे अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच गए फिर कोई दुख नहीं उसे कुछ लोग मोक्ष कहते कुछ लोग निर्वाण कहते शब्दों का ही भेद है लेकिन जिसने उस शरण को पा लिया एक की शरण को उसके जीवन से सारे कष्ट ऐसे ही तिरोहित हो जाते हैं जैसे सुबह सूरज के उगने पर ओस के कण विदा हो जाते हैं, या जैसा दिए के जलने पर अंधेरा खो जाता है जब तक तुम इस एक को न पालो तब तक बेचनी जाएगी नहीं जब तक तुम इस एक को न पालो तब तक तुम तृप्त तो होना भी नहीं तब तक इसकी खोज जारी रखना तब तक जो भी दांव पर लगाना पड़े लगाना क्योंकि यही पाने योग्य और सब पाकर भी कुछ पाया नहीं जाता और इस एक को जो पा लेता है वो सब पा लेता है एक साथे सब साथ सब साथे सब चाहे आज इतने